नमस्कार आप सुन रेडियो मोटबल नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग हीलिंग थेरेपी के बारे में पिछले एपिसोड में बात की थी और उसी से आगे हम लोग चलेंगे आज के इस एपिसोड में जैसे कि हीलिंग थेरेपी में रेकी के बारे में पर्टिकुलरली हम लोग बात कर रहे थे और उसमें जो जो बातें हैं जैसे उसका इतिहास है और किस तरह से ये चीज़ें शुरू हुई और फिर कैसे उसके रिजल्ट आए वो सारी चीज़ें हमने देखी और धीरे धीरे वो चीज़ें जो है कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों के साथ जुड़ गया और फिर लोग इसको कुछ सीखते रहे आश्रम के माध्यम से और फिर धीरे धीरे ये लोगों के बीच में एक थेरेपी के रूप में अच्छी तरह से एक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई इंडिया और एब्रोड में इन चीज़ों को अच्छी तरह से लोग कर रहे हैं और आज के समय में काफ़ी हॉस्पिटल्स है या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसमें भी कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि कई लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनके लिए भी ये काम करता है और सारे लोगों को आजकल जो है माइग्रेन वगैरह ये चीज़ें जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है वो इनसे ठीक होने का जो है एक अच्छा माध्यम बनते जा रहा है तो आइए इसी विषय को आगे हम लोग सुनेंगे विवा जी से हमने बातें की थी इसी विषय को लेकर पिछले एपिसोड में और आज के एपिसोड में हम लोग किस तरह से उनके जो अनुभव है उन्होंने कौन कौन सी ट्रीटमेंट किन किन को लिए किस तरह के एक्सपीरियंस उनके हैं आज के शो में हम लोग सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार रिबा जी का बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू रमेश जी सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए अपना कीमत समय देने के लिए जैसे कि आप ये हील के लिए हम बात कर रहे थे कि इसके कितने लेवल्स होते हैं और ये यूसुई डॉक्टर मिकाओ यूसुई से शुरू होके इसको लेवल्स को हम फॉलो करते हैं एज ए हीलर और जिसको हीलिंग लेनी है उनको कुछ भी नहीं करना जस्ट बिल्कुल ओपन हो उसको रिसीव करनी है ऐसे ही कि जैसे हम प्रेयर करते हैं और हम ओपन है रिसीव करने के लिए ब्लैसिंग्स के लिए So, ये डायरेक्ट कनेक्शन नेचर के साथ है ही एनर्जी के साथ है और इसमें हीलर एज ए टूल होता है और जो रिसीवर होता है इसको जस्ट ओपन होके परमिशन देनी होती है क्योंकि आई एम डिविंग यू परमिशन वी कैन डू हील हाँ ये अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हीलर एक टूल के रूप में काम करता है और फिर जो रिसीवर है या जो पेशेंट है या जो इन चीज़ों को रिसीव करना चाहता है एनर्जी को उसे ओपनली उन उन सारी चीज़ों को समझना है और रिसीव करना है एनर्जी को तो नेचुरली आपने बताया कि ये चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी तरह से हिल होती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है इसके तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे जुड़े इससे और रेकी का आपने पूरा मास्टरी कोर्स किया है तो मैं चाहूँगा कि कुछ एक्सपीरियंस जरूर सुनाइए जो आपके पास शुरुआत में किस तरह का किस लेवल से आपने ट्रीटमेंट शुरू करना शुरू कर दिया या किस किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आए शुरू शुरू में और उनको कैसे आपने ये रेकी देना शुरू किया जी इसमें सबसे पहले पहले तो हम अपने आप को हील करते हैं कि हमारा ना एक स्टेबिलिटी लाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने आप को हील किया क्योंकि इसमें मेरे पास मैं काफी पास्ट का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है की आई वेंट टू अलाउट इन माई लाइफ सो जो नेगेटिव इमोशंस गई लाइक नेगेटिव मीन लाइक फियर था इनसिक्योरिटी थी स्ट्रेस टेंशन ये चीज़ें मेरे में खुद में थी तो उसके लिए मुझे खुद को हीलिंग देके मैंने टाइम सेट करती थी लाइक like 21 वन डेज कमिटमेंट के साथ सेम टाइम पर बैठ के अपने आप को करती थी देन आई स्टार्टड सींग द रिजल्ट वो रिज़ल्ट इतने अच्छे निकले कि मेरे मेरी क्लिनजिंग होने लगी मुझे लग, लगने लगा कि जैसे मैं सो भी अच्छे से रही हूँ मेरी क्लिनजिंग हो रही है इमोशंस जैसे बॉडी लाइट होती जा रही है और मेरे बिहेवियर में चेंज आने शुरू हुई। इवन मेरे ऑफिस में ही एक बार आई uh, रिमेम्बर जब एट द बिगनिंग जब मैंने ये शुरू करी तो मेरी सुपरवाइजर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कुछ भी नहीं कर रही तो uh, मुझे लगा कि शायद मेरा हेयर स्टाइल डिफरेंट किया मैंने इसलिए वो कह रही है so I said, I Your inner beauty is coming out. So उससे मुझे लगा कि हाँ ये देन आई लाव एंड क्योंकि तब uh, मुझे लगा पता नहीं ये समझ पाएंगी या नहीं पर इवन देन आई सेड आई एम डूइंग हीलिंग और इस ही मुझे अपने आप को लग रहा है कि आई एम मोर काम शी सेड यस एंड इवन यू कैन प्रोड्यूस मोर काम पे इसका impact काफी अच्छा आ रहा था और मैं focus अच्छे से कर पा रही थी so that the उसको देख के मुझे खुद खुद को लगा कि ये चीज़ काम करती है और इज इस नॉट अ रिलिजन इज इस अ नेचर इज अलिंग इज अ कनेक्शन विद दोर्स सो इसलिए इसमें कोई बाउंड्री ना होने की वजह से अमेरिकन दे स्टार्ट टॉकिंग टू मी कि अच्छा आप ऐसे करते हो फिर देन मैंने इमिजिएट फैमिली के साथ शुरू करी उनको हील करना शुरू किया कि देन आई बॉट मसाज टेबल एक रूम सेट किया रूम सेट करके उसमें म्यूजिक भी ऐसे और म्यूजिक लगा के एबसेंस सॉल्ट रख के ऐसे सारा एटमोसफेयर क्रिएट करके फिर उनको हीलिंग शुरू करी और सबसे पहले जो मेरे को खुद को जो लगा कि एक आर्टिस्टिक चाइल्ड छः साल की बच्ची आई मेरे पास और वो चल नहीं पाती थी वो बिल्कुल बैठ के चलती थी उसके पास उस, उसकी टांगों में स्ट्रेंथ नहीं थी तो उसकी मदर जब मेरे पास लेके आई तो मैंने उसको कुछ ही सेशन में उसकी टांगों में सेंसेशन होने शुरू हो गई जबकि यहाँ तो मेडिकल तो इतना एडवांस है वो ट्रीटमेंट के उसमें जा रही थी सारा उसका ट्रीटमेंट हो रहा था मेडिसिन भी ले रही थी थेरेपी के लिए भी जा रही थी बट आज कर सही लेंगे वॉकंग वॉक ही नहीं बल्कि उसने भागना शुरू कर दिया उसकी मदर अब तो कहती है कि उसको रोके कैसे ये तो भाग तेज़ी से भाग रही है तो ये एक तो बहुत मेरे लिए सरप्राइज आल से कि मेरे को इस, इस चीज़ ने बड़ा मोटिवेट किया कि यस ये चीज़ अगर काम कर रही है तो भगवान ने अगर मुझे टूल चुना है तो मुझे इस टूल को साफ सुथरे रख के इसको यूज़ करना है और फिर मैंने वॉल्टियर काम किए यहाँ हॉस्पिटल्स में आ, जो पेशेंट जैसे जब आ, ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं सर्जरी के लिए जा रहे हैं सबसे पहले उनके मन में एक फीवर होता है उनके मन में एक इनसिक्योरिटी सी आती है कि पता नहीं हम बाहर आएंगे या एनेस्थीसिया ले रहे हैं या इसके बाद क्या होगा तो उनको काम करने के लिए देखी दी जाती है उनको शांत किया जाता है और जो उनके घर वाले हैं उनको आ, सोशल वर्कर उनकी एक लिस्ट बना लेती हैं कि आप इस टाइम पे इस जगह सारे ही लड़ हम हमारा ग्रुप जैसे इकट्ठे होके वहाँ जाते हैं हमको हीलिंग देते हैं तो उससे वो वो खुद वो बोलते हैं कि हमें ये बहुत रिलैक्सेशन देती है तो ये मेरे एक्सपीरियंस है आते यंग बच्चे जो फोकस नहीं कर पा रहे और जिन पर प्रेशर इतना है स्पेशली इंडियंस हैं जैसे तो वो उनमें ये है कि हम मिनोरिटी में गिने जाते हैं हमारा कम्पिटिशन यहाँ इतने बड़े लेवल के साथ होता है तो हमें जैसे जब भी कॉलेज खुलते हैं या स्कूल अभी एग्जाम का सीजन आता है तो मेरे पास एक दिन में दो दो तीन तीन केस भी आते हैं कि बच्चों की हीलिंग के लिए यंगस्टर के यंग एडल्टो हैं उनको हीलिंग देने के लिए और बुज़ुर्गों को हीलिंग इसलिए ज़रूरत है दे फीलिंग सिक्योर दे फील लॉस्ट देव अ फीयर ऑफ देट तो उस पर भी ये काम करती है और मेन जो सबसे ज़्यादा यहाँ मैंने प्रॉब्लम देखी है सोने की लोग ढेरों के ढेर पिल्स खा रहे हैं रात को नींद की गोलियाँ खा रहे हैं उनको नींद भी ना तो उसके लिए ये बहुत एक जादू की तरह काम कर रही है क्योंकि तो इसमें जब कुछ लोग तो कहते हैं अच्छा ये हीलिंग के बाद हमें रियली लगा कि स्लीप ऐसी होती है उनको ये पता ही नहीं था वो कहते हम तो सो तो रहे थे आठ घंटे हम सोते हैं बेड पर लेट के आँखें बंद कर लेना और उल्टा पल्टी करना ये नींद नहीं है नींद नहीं है जो बिल्कुल गहराई में आपको बिल्कुल आप सुबह जब उठें तो आपका माइंड और बॉडी दोनों फ्रेश होते हैं सो so, इस चीज़ तो भी काफ़ी हेल्प करती है और एंग्जाइटी अटैक डिप्रेशन तो है डिप्रेशन तो करती है विभा जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि हीलिंग थेरेपी में बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके बारे में काफ़ी अच्छी बातें जो है अभी हम लोग सुन रहे हैं और कई बार चीज़ें जो है नई चीज़ें स्वीकार करने में मन को थोड़ा टाइम लगता है और कभी कभी जो है हम लोग इन चीज़ों को देखते भी हैं और जाते भी हैं और स्वीकार कर लिया आपका मन ने तो फिर चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं जब तक नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर चीज़ें जो है आपसे दूर रहती है आ, क्योंकि कोई भी चीज़ें लेनी है तो आपको जैसे दुकान में आप जाते हो तो गिव एंड टेक वाली बात आती है आपको जो चीज़ें पसंद है आप उसको पैसे देते हैं वो आपको मिल जाता है तो यहाँ पर भी आपको जब किसी के पास जाते हो हिलिंग थेरेपी लेने के लिए आपको एक तो पहले पूरी कॉन्फिडेंस हो विश्वास हो और तब वो चीज़ें जो है आपके पास आना शुरू हो जाता है अगर आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न में जाते हैं होगा नहीं होगा तो ये भी आपका मेंटल लेवल पहले से आपका इसी तरह का है तो वो कभी रिसीव करेगा कभी नहीं करेगा तो वो उसमें फिर टाइम जो है आप दो घंटे में आपकी थेरेपी हो रही थी वो छः घंटा ले सकता है क्योंकि आपका मन उसमें साथ नहीं दे रहा या आप अपने मन को सेट नहीं कर पा रहे तो ये भी चीज़ें आती हैं कभी कभी तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा आप एक दो बार इन चीज़ों को करके देख सकते हैं और हमें भी अच्छी तरह से पता है कि ये चीज़ें संभव हैं और जैसे कि अभी विभाजी का काफ़ी एक्सपीरियंस है काफ़ी चीज़ों को उन्होंने घर से शुरू किया फिर उसको एक अच्छी तरह से एक रूम में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेडिटेशन का एक अलग कमरा बनाया और उसको सेट किया और उसके बाद वहीं पर वो चीज़ें सबको थेरेपी देने का काम करती है बात हो गई कि फिजिकली हम लोग बुला के उनको थेरेपी दे रहे हैं ये सामने सामने ठीक है अब बात हम लोग जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने बताया डिस्टेंस भी करते हैं तो डिस्टेंस वाली जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ी देर में सुनते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडी मॉडल नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात सुनते रहो, कर रहो करते चलो सबका भला जीवन के जीने किए है कला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 के जीने किए है कला इसके बिना जीवन क्या है भला जीवन के जीने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 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हीलिंग थेरेपी के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है और कहते हैं कि इंसान को अगर जीना है तो ज्ञान ज़रूरी है जितनी अच्छी आपकी नॉलेज बढ़ती है हर जो है हर सेक्टर में अलग अलग नॉलेज है तो उन नॉलेज को जैसे जैसे हम लोग सुनते जाएंगे तो हमारा मन कहाँ ना कहाँ जो है आ, हमें उत्तर भी देता रहता है कि हाँ ये हो सकता है हाँ ये हो सकता है अरे ये भी चीज़ अच्छी है तो जहाँ पर आपने मंथन शुरू कर दिया तो उस ज्ञान की शक्ति होती है इसीलिए आप इंग्लिश में एक प्रोवर्ब सुना होगा नॉलेज इज पावर मैं बचपन में इस चीज़ को सुनता था तो ऐसे ही ले लेता भले ये कोई बात है क्या नॉलेज इज़ पावर वह अपने जो शरीर में ताकत है वही है लेकिन जब धीरे धीरे समझ बड़ी थोड़ी चिंतन के जो धारा है वो अच्छी तरह से होने लगा तो मुझे लगा कि ये सही बात है नॉलेज इज़ पावर जब आप नॉलेज सुन लेते हो समझ लेते हो तो वो पावर के रूप में आपके अंदर से काम करता है और इसके साथ में एक और भी बात आती है आपने पढ़ा होगा नॉलेज इज़ सोर्स ऑफ इनकम तो ये भी चीज़ है कि ज्ञान जितना आपका बढ़ता जाता है उतना इनकम यानी कमा भी सकते हैं आप, आप धनवान बनते हैं जितना आपके अंदर नॉलेज की गहराई बढ़ती जाएगी उतना ही आप अच्छे इंसान बनते जाते हैं सिंपल तरीका है और अगर आपको अच्छा बनना है तो नॉलेज गेन करिए <laughs> तो ये भी एक नॉलेज है हीलिंग थेरेपी की जो हम लोग रवी बाजी से बात करते हुए आप तक पहुंच रही हैं तो रविबाजी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं रेखी के बारे में अब डिस्टेंस थेरेपी में क्या क्या चीज़ें आपको एक हीलर को ज़रूरत पड़ती है और जिसको हील होना है उसको क्या करना पड़ता है उसके साथ साथ कुछ सुनाइए। जी थैंक यू जैसे मैंने पहले कहा कि हीलर क्या है जो हीलर है जैसे डिस्टेंस में जैसे मुझे कॉल इंडिया से आई या यहाँ कैनेडा अभी लेटली मेरे को कैनेडा से कॉल आई कि किसी को स्वियर माइग्रेन हो रही थी तो शी शीशे कि मैं तो थ्रोअप कर रही हूँ मेरा बहुत बुरा हाल है मेरे को कुछ करो तो आई टोल्ड हर जस्ट आप बेड पे लेट जाओ आपको कुछ नहीं करना जस्ट सरेंडर तो यहाँ से जैसे प्रेयर के लिए मैं बैठी हूँ और यहाँ से सिंबल्स भेज रहे हैं उसके साथ कनेक्ट जैसे मैंने उनको अगर नहीं देखा हुआ तो आई आज टाइम कि आप अपनी पिक्चर भेज ताकि मैं उनको विजुअलाइज कर रही अगर नहीं भी आए एक्सक्यूज में तो मैं उनको आप उनकी वॉइस के थ्रू उनके साथ कनेक्ट कर रही हूँ और यहाँ से उनको हीलिंग भेज रही हूँ हीलिंग में क्या है Symbols वो पूरे जो चक्रा से उपर, उपर के ऊपर उसके ऊपर लेके जाते हैं अगर वैसे हो तो जैसे उनके केस में माइग्रेंट था तो आई है फोकस ऑन द क्राउन ऊपर सिर में और माथे पे और नॉट नेसेसरी कि जिस जगह आपको दर्द हो रही है जैसे सिर में हो रही है तो कॉज सिर ही कर रहा है उसी पे आए तो पूरे चक्रा के करने से ये होता है कि कई बार स्टॉमिक में कुछ इशू है और सिर में डर तो ये हीलिंग अपने आप ये फ्लो चलता जाता है इसमें हमें कुछ नहीं करना इट गोज टू द रूट जहां से चीज शुरू हुई है वो जड़ तक जाके उसको निकाल के ले आई और उसको ही हो जाता है ऐसे इंडिया में जैसे मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड है जो मेरी सिस्टर है या और भी उनके जानने वाले जब भी उनके एग्जाम होते हैं वो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते दे हैं इस टाइम पे आ, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है आप उनको थीं भेजो तो क्या है कि उससे पहले बच्चा नर्वस है उसको याद किया है सब कुछ अच्छे से पढ़ाई किया लेकिन उस टाइम के लिए वो तैयार नहीं है उसकी बॉडी तैयार नहीं है तो उसका माइंड वो फोकस नहीं कर पा रहा उनको क्या करना है यहाँ से सिंबल्स जैसे डिस्टेंस सिम्बल की है उस के ऊपर स्टूडेंट के ऊपर और उनको काम कर देते हैं तो देन दे रिमेंबर अर देते आता सब कुछ होता है वो एंड टाइम पे याद रहना सबसे बड़ी चीज़ होती है ऐसे किसी की इंटरव्यू है किसी ने को तो घर बाय करना है कार बाय करनी है कुछ भी वो इसीलिए कॉल करते हैं कि हम हमारी हमें बेस्ट डील मिले हमें आई I मीन mean, अब तो इतना छोटा छोटा होता है कि भाई अब तो इतना वो हो गया कि वो कहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है ना हमें मंथली एक हीलिंग लेनी ही है। हाँ जी तो उसमें अगर कुछ नहीं भी है फिर भी वो हीलिंग जरूर लेते हैं क्योंकि मंथली उनका एक रूटीन बन गई जैसे हम फेशियल कराने जाते हैं या अपने हेयर कट करवाने जाते हैं उनको इसमें उनको लगता है कि ये उनकी डोस है ये उनको एक एनर्जी दे रही है जैसे ऐसे ही है कि जैसे हम ब्लैसिंग लेने जा रहे हैं हम मंदिर जा ऑफिस जाने से पहले या स्कूल जाने से जी विभद काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं हीलिंग थेरेपी पे और किस तरह से डिस्टेंस के लिए आपने जैसे कि बताया कुछ चाहिए नहीं है लेकिन एक फोटो होता है तो आप इमे, इमेजिन करके उनको जो है आ, पावर भेज सकते हैं सेंड कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आवाज के जरिए भी आप करते हैं और उस टाइम पे पर्टिकुलर जिस टाइम पे आप दे रहे हो क्या उस टाइम पे उस व्यक्ति को भी वहाँ पर बैठना जरूरी है खाली होके नॉट नेसेसरी जरूरी नहीं है क्योंकि जब बच्चे एग्जाम कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहाव पे कॉल करते हैं कि उनको एग्जाम देने जाना है या पर्सन सिख वो तो अपने आप को ही मांग ही नहीं सकता ना नहीं। जैसे कोई बेहोश है अभी कुछ महीने पहले मेरे मेरी कज़न है उनके हस्बैंड को अटैक हुआ तो उनको एकदम से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा तो पर्सन कैनॉट गिव मी परमिशन कि मुझे हील करो तो उनका कोई भी फैमिली मेंबर अगर मेरे को ये कहता है कि आप उनको हीलिंग भेजो तो उनकी परमिशन के साथ ही उनको फिर चाहे वो हॉस्पिटल रूम में या कौन सा रूम है उसको हम विजुअलाइज करके वहाँ सिम्बल्स भेजते हैं वो क्या क्लिनजिंग हो जाती है और मोस्टली नेगेटिव एनर्जी आप जैसे हॉस्पिटल में कौन से लोग बैठे होंगे वो डरे हुए हैं सहमे हुए हैं वहाँ उस एरिया को क्लींस करना बहुत जरूरी हो जाता है तो इस इसलिए कि वो पेशेंट अगर खुद ना आई मीन से पेशेंट या जो भी क्लाइंट है वो अगर वो खुद भी नहीं कर पा रहे परमिशन नहीं दे पा रहे तो उनकी फैमिली के थ्रू हम कर देते हैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि चलिए अब मेंटली जो कैसे कि आपने कहा माइग्रेन है हाफ एडेक है या सर दर्द है या अली है ठीक है लेकिन इसके साथ में कई जो डिसेबल होते हैं जन्म जन्म से डिसेबल बच्चे होते हैं किसी को बोलना नहीं आता है किसी को चलना ठीक से नहीं आता है काफ़ी लंबा समय हो जाता है लेकिन वो लोग रेगुलर रूटीन में या नॉर्मल पोजिशन में दूसरे की तरह नहीं कवर करते तो क्या ऐसे लोगों को भी कुछ हो सकता है इसके दर, इसके जरिए? Yes, sure. इस मैंने देखे हैं। आ, इस एक लड़की जो 27 years old, she's been coming to me. वो वीक में दो बार मेरे पास के लिए आ रही है तो अगेन इंसान इंसान को ही कर सकता इट इज ऑल ये आ, कृपा भगवान की होती है और वो उसको वो बोल नहीं पाती थी वो अपना एक्सपीरियंस नहीं बता पाती वो कुछ कह नहीं पाती लेकिन उसको उसके मदर कहती है कि मुझे पता है हीलिंग से फ़र्क पड़ता है इतनी हीलिंग करो बीच में दो बार उसको लाने से नाव चीज़ वो फोकस कर पा रही है उसने तीन एग्जाम पास कर लिया जबकि उसका जो आई है डॉक्टर कहते हैं सिक्सटी है ओनली और इसको बस रूटीन में अपने काम करती जाएगी और कुछ नहीं कर सकती लेकिन उसकी मदर की एक कमिटमेंट है उस बच्ची को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए चीज ट्वेंटी 27 ईयर्स ओल्ड और मदर 74 की हैं वो कहती हैं कि मेरे बाद इसका क्या होगा मुझे इसको अपने पैरों पे खड़े करना देन मैंने उसको साथ ही एक, एक, एक फ्रेंडली उसको एक कॉन्फिडेंस दिया क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि कैसे दूसरे पे ट्रस्ट करना है तो मैंने उसके साथ पहले को फ्रेंडली एटमोस्फेर दे इसको अपना दोस्त बनाया फिर उसको बोला कि आप छोटी छोटी स्टोरी लिखो आप क्या करते हो वो थोड़ा थोड़ा उसको लिख अब वो इस लेवल तक आ गई है कि अपने इमोशंस बताने शुरू कर दिए इसमें, एंड हर मदर इज़ सो हैपी आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड इ रियली मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है औरों के लिए इसको डीपली करने के लिए कि उसका जो मैंने रिजल्ट देख रही हूँ इट इज़ वर्किंग अमेजिंगली अमेजिंगली जो आई वुड से डेफिनेटली इट वर्कस लेकिन इसको एक या दो या चार हीलिंग के बाद आप स्टॉप नहीं करो इसको कंटिन्यू करो क्योंकि अगर हम एक कपड़े में भी, भी कुछ दाग लगाए उसको भी हम धोने में टाइम लगता है ना दो चार छः बार धोएँगे तो वो दाग जाएगा ना ये तो इंग्रेव्ड मेमोरीज हैं ये इमोशंस हैं ये जन्मों के अभी उसमें ओ, गहरे दबे हुए उसको हमने ऊपर लाके हम उसको माशअ कर रहे हैं उसको रिलीव करके उसको ही कर रहे हैं तो टाइम, पेशेंट्स के साथ जी विभा जी काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं बिल्कुल नई चीज़ें उनके पास पहुँची हैं ऐसा मैं आशा करता हूँ और बेझिझक मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी हैं कि समस्याएं तो आती हैं लेकिन हर समस्या के पीछे कहीं ना कहीं समाधान भी उसी में छिपा होता है और एक अच्छी बात है कि हम लोग हर चीज़ को जो है समझना ज़रूर चाहते हैं लेकिन उसको सही ढंग से अगर समझेंगे तो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं जैसे कि कोई माँ बाप है और उनके घर में इस तरह के बच्चे हैं तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि बहुत ट्रीटमेंट कर देते हैं हम लोग ओलियोपैथी मेडिसिन के पास आयुर्वेदिक मेडिसिन करते हैं लेकिन इट टेक्स फा लॉन्ग टाइम तो क्या में भी ये चीजें अगर ट्रीट करना शुरू कर देते हैं तो कितना टाइम टाइम में ये ये चीजें ठीक होती हैं? तो डिपेंड करता है ना कि कंडीशन कैसी है और हाउ इसमें जब आप जिसके घर में ऐसी तो आप खुद ही सीख लो चाहे एक या दो लेवल तक की सीखो आगे करने की जरूरत नहीं है तो so, वो इनिशिएशन जैसे वो करके आप क्योंकि आप खुद बच्चे को टच कर रहे हो डेली और उसको हील कर रहे हो तो एक डेली भी उसमें एक क्लिनिंग आ जाएगी एक अपने एटमॉस्फेयर में भी आप पॉजिटिविटी लाओगे तो वो घर में जो बच्चा है उसके ऊपर इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है अब जैसे इंडिया में गई हूँ तो एकदम से ग्यारह लोगों को मैंने हीलिंग करी नॉट हीलिंग करी उनको सिखाया दो माई स्टूडेंट्स तो अभी भी आई मीन देखनी है एक माँ तो है तो मज़ा ही आ जाए जिंदगी का तो येलिंग अमेजिंग साइंस की हर घर में एक हीलर बनता एक तो होना चाहिए जी विभा बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है और कई बार चीज़ें जो हैं हमारे बीच में इस तरह की आती हैं समय देना मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी जब बात आती है <laughs> मुश्किलों की तो उसमें समझना धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और कुछ सीखना है तो उस मुश्किल घड़ी में बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन आप सीख जाते हैं तो आप हर मुश्किल के लिए जवाब बन जाते हैं और हर मुश्किल आप आसान करने में माहिर हो जाते हैं इसलिए कहते हैं मरता क्या ना करता <laughs> शिव केड़ा का किताब है उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप वो नहीं करेंगे तो मरना ही है ना तो करके मरो तो अच्छा है <laughs> जी, दूँगा, दूँगा। और दूँगा। हाँ जब आपके पास होते हैं जब आपको रिजल्ट दिख रहे होते हैं ना तो तब आप वो करने को आपका मन करता है अभी आई मीन मोस्टली जो वंडरफुली मेरे को जो कमेंट मिलता है आज तक कि आई लुक टेन इज यंगर दे उसमें क्या है एक मेरा हौसला बढ़ रहा है मेरा मेरा एक ये नहीं कि मैं उसमें कुछ ब्यूटी का वो कुछ कर रही हूँ नथिंग जस्ट स्टे हैप्पी हेल्दी एंड दूध अ सेवा जितनी ज़्यादा आप सर्विस करोगे एक इमोशन एक, एक, एक सिक्रेशन होती है उस भाव की सिक्रेशन से जो आपको अंदर से खुशी मिलती है वो ग्लो आपके चेहरे पे आता है आपकी बॉडी पे आता है आपका रोम रोम खुश होता है हुँ. तो आपको इसकी तो ज़रूरत ही नहीं वो तो आप उसको तो बिंदास चलते जो अपने आप तो रह गए ना जी जी जी तो ये, ये सबसे बड़ी सेवा है जिसको आप पैसों के साथ आई मीन वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे सो mm दे -hmm. so बहुत मिनिमम पैसे वो करके चाहे उसको मैं जो भी करूँ उसको mm -hmm. चाहे मेरी डोनेशन करूँ चाहे मैं रखूँ चाहे उसको आगे यूज करूँ कुछ आगे और ट्रेनिंग के लिए बट देट इज बिसाइड द पॉइंट बट जब मैंने लेने शुरू किए तो मोर क्लाइंट तो अभी, अभी होता है मेरे एप्री दे, एप्री दे मेरे पास एक दो कई तो बार दो चार घंटे का भी मेरे पास हो, तो मुझे आज तो मेरी आज वो कई लोगों का एक हॉबी होता है और वो अच्छे हॉबी शिव खेड़ा साहब ने एक बात बताया था की गाँव में एक मंदिर था और मंदिर के पुजारी का नाम था विष्णुपुट्टी वो एक छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था, था और विष्णु को ये था कि मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन उसके दानी कहलाने का बहुत बड़ा शौक़ था घर में कुछ था नहीं और दानी कहलाने का बड़ा शौक़ था रोज़ वो क्या करता था अब उस शौक़ को पूरा करने के लिए रोज़ एक दो लोगों को वो अपने घर लेके कर आता और उन्हें खिलाता जो भी है उसके घर में और चाहे घर में कोई भी वस्तु उसके पास हो वो जो खाना है वो पहले उनको खिलाता फिर बाद में खुद खा के ये फील करता कि मैं अपना दान देने का जो धर्म है वो पूरा कर रहा ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को चीज़ों को लेते हैं कई बार अगर मेरे ख्याल में आता है कि मुझे दान ही बनना है तो मैं पहले ये सोचता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा है, पैसा हो सब कुछ हो तो मैं वो चीज़ें दान करूँ ये गलत धारणा है ऐसा नहीं होता अगर आपके पास भाव है कि उसे करना है तो आप गरीब होके भी दानी बन सकते हैं जैसे कि ये विष्णु पंडित ने किया है तो चीज़ें हैं बहुत समझने वाली जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि नॉलेज इज़ सोर्स ऑफ इनकम भी है नॉलेज इज़ पावर है नॉलेज इज सब कुछ है नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है इसलिए कहा जाता है ज्ञान है तो प्रकाश है ज्ञान नहीं अंधकार है तो विभा जी आपसे बातें करके और आपकी जो अनुभवों के जो बातें हमने सुनी रेकी हीलिंग के बारे में काफ़ी अच्छा लगा मुझे एंड स्पेशली थैंक्स टू यू कि हमारे साथ इन चीज़ों को आपने शेयर किया थैंक यू चलिए दोस्तों अस आप सभी इन चीज़ों को समझ रहे होंगे अगर आपको इस तरह की थेरेपी अपने यहाँ भी शहरों में ये बहुत सारे सेंटर्स आप देख पाएंगे और किसी अच्छे जो रेखी मास्टर्स हैं उनके साथ बैठ बातचीत कर सकते आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और फिर सेटिंग के साथ जो है कितने दिन तक आप थेरेपी लेते हैं दो तीन महीना अगर आप थेरेपी लेके आपको अच्छा फ़ील हो रहा है आपका बच्चा ठीक हो रहा है या कोई और आपके सगे संबंधी है उसको लेके जा सकते हैं एक बार करके देखिए अगर आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपका बेनिफिट होगा आप दूसरों को भी बताइए इसी तरह ये क्रम चलता रहे और सब स्वस्थ रहे मस्त रहें खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और रिबा जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो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 ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो जमीप उतरे तारे हैं खुशियों भरा जीवन जहा सबका खुशी खुशियों भरा जीवन जहा सब का मन मुस्का मुस कहते हैं जन जिसे वो जमीप पर आएगा नैनो सैनब युग के नैनों से नब युग के नैनों सेनब युग, से युग के छलकते शारे हैं ये फरिश्ते जो जमी पर उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं